टॉक प्रीतम छवि नैनन बसी नंबर इलेवन दूसरा प्रश्न जैसा आपने कहा कि जब हम सब जाग जाएंगे उस दिन आप हंसेंगे क्या इसका यह अर्थ नहीं हुआ कि हम आपको कभी हंसते नहीं देख सकेंगे शिला ऐसा उदास अर्थ लेने की क्या जरूरत है क्यों नहीं तुम सब जाग सकोगे इतने निराशावादी होने का क्या कारण है यही तो मेरी सारी चेष्टा है कि तुम्हारे भीतर आशा जगे तुम्हारी आशा के बीज अंकुरित हो मुल्ला नसरुद्दीन के दो बेटे एक आशावादी एक निराशावादी परेशान है एक मनोवैज्ञानिक से सलाह ली कि क्या करूं मनोवैज्ञानिक ने कहा ऐसा करो यह दिवाली आ रही जो आशावादी है उसको एक कमरे में रखो कमरे में घोड़े की लीध ही भर दो क्योंकि अति आशावादी होना ठीक नहीं लीड की बदबू और कमरे में लीध ली देख के थोड़ी तो निराशा पैदा होगी कि ये क्या भेंट दी पिताजी ने दिवाली की ये कोई भेंट उससे थोड़ा संतुलन आएगा और जो निराशावादी है उसके कमरे में फूल ही फूल सजा दो दिए ही दिए जला दो फुलझड़ियाँ ही फुलझड़ियाँ फटाखे खेल खिलौने मिठाइयाँ जो भी सुंदर तुम पा को बाजार में सब खरीद के उसके कमरे में भर दो देखें फिर वो क्या और कैसे अपनी निराशा को संभालता है उसमें थोड़ी आशा जगेगी कि नहीं जिंदगी में रस भी है मजा भी है। इस तरह दोनों अपनी अतियों से हट जाएं, मध्य में आ जाएं, मुल्ला को बात जची उसने यही किया दो घंटे बाद गया पहले कमरे में जिसमें फूल सजाए थे दिए जलाए थे खिलौने रखे थे और निराशावादी बेटे को छोड़ा था निराशावादी बेटा बीच में पदमासन लगाए बैठा था बिल्कुल उदास आंसू टपक रहे थे उसने पूछा कि बेटा तू रो रहा है मिठाइया वैसी की वैसी रखी खिलौने तूने छुए नहीं फुलझड़ियां फटाके वैसे के वैसे रखे मामला क्या है उस बेटे ने कहा मैं रो रहा हूं मैं रो रहा हूं इसलिए कि मिठाइयों से क्या होगा अरे जरा सा स्वाद और फिर पेट में दर्द और फिर बदहजमी ये कष्ट में बहुत भोग चुका अब धोखे में आने वाला नहीं ये मिठाइया नहीं ये जहर बाप ने कहा इतने सुंदर फूल उसने कहा कितनी देर लगेगी मुरझाने में अभी है अभी मुरझा जाएंगी, इनका क्या भरोसा अरे क्षण भंगुर नसरुद्दीन भी मुश्किल में पड़ा कि इससे करो क्या और उसने कहा कि खेल ने उसने कहा खेल खिलौना का क्या है छुए के टूटे खेल ही खिलौने और फुलझड़ी फटाके उसने कहा कि हाथ पर जलवाने अखबारों में देखते नहीं घर दिवाली पे कितने बच्चे मर जाते तुम क्या मेरी जान लेने के पीछे पड़े हो? इसलिए तो मैं रो रहा हूं कि ये बाप है कि हत्यारा है। एक उदास आदमी का दृष्टि कौन है उसको तुम कुछ भी दे दो वो उदासी खोज लेगा उसे गुलाब की झाड़ी के पास ले जाओ वो कांटे गिनेगा फूल नहीं उदास आदमी से पूछो वो कहेगा क्या रखा दुनिया में अरे दो रातों के बीच में एक छोटा सा दिन और दो लंबी रातें क्या सार है जन्म के पहले अंधेरा मृत्यु के बाद अंधेरा अरे चार दिन की जिंदगी इसमें रखा क्या है यूं कट जाएगी पानी की लहरें जिंदगी तो और तुम्हारे साधु महात्मा भी इसी वर्ग के निराशावादी जिन्हें जीवन में सब जगह कांटे दिखाई पड़ेंगे अंधेरा दिखाई पड़ेगा जो कसम लिए बैठे हैं कि फूल देखेंगे ही नहीं और देखेंगे भी तो फूल में भी दोस्त खोज लेंगे फिर उसने सोचा कि देखूं आशावादी का क्या हुआ उस बेचारे पर उसे भी दया आ रही थी कि इस मूर्ख के लिए मैंने इतना किया और इसने ये जवाब दिया उसकी क्या हालत थोड़ा डरा भी कि कहीं एकदम मारपीट पे उतारू ना हो जाए क्योंकि जब ये रो रहा है और कह रहा है कि तुम क्या हत्यारे हो तो उसके कमरे में तो लीद लीद भरी मगर जब उसने उसका कमरा खोला तो दंग रह गया वो तो गए उछाल रहा है और अंदर घुस के लीद के और कुछ खोज रहा है और इतना आनंदित हो रहा है नसरुद्दीन ने पूछा कि क्या हो रहा तू इतना खुश क्यों हो रहा उसने कहा कि जहां इतनी लीद वहां घोड़ा भी कहीं ना कहीं होगा मैं घोड़े को खोज रहा हूं आओ तुम भी अरे खोजने से क्या नहीं मिलता जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट। शीला तू भी खूब पागल तू कह रही कि जैसा आपने कहा कि जब हम सब जाग जाएंगे उस दिन आप हंसेंगे तो क्यों नहीं जाग जाएंगे सब जब सब सो सकते हो तो जाग क्यों नहीं सकते जब सब रो सकते हो तो हंस क्यों नहीं सकते यही आंखें रोती हैं यही आंखें हंसती हैं यही आंखें सोती हैं यही आंखें जगती नहीं निराश होने का कोई कारण नहीं घबराओ मत यह घड़ी आएगी इस घड़ी को आना ही पड़ेगा जरा श्रम करना जरूरी है और जहां इतने प्रतिभाशाली लोग इकट्ठे हुए मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं क्योंकि शायद इतने प्रतिभाशाली सन्यासी किसके पास होंगे इतने युवा इतने ऊर्जा से भरे हुए लोग किसके पास होंगे हम इस पूरी पृथ्वी को हंसी से भर दे सकते हैं और वह तो मैंने प्रतीक की बात कही प्रतीकों को जोर से नहीं पकड़ लेना चाहिए प्रतीक तो केवल इशारे वो तो मैंने तुम्हें एक प्रलोभन दिया कि देखो जल्दी जागो अगर मुझे हंसता देखना है चलो इसी बहाने जागो नहीं जागोगे जिद्दी कर रखी होगी तुमने तो भी मैं हंसूंगा तो हंसूंगा इस बात पर कि गजब के लोग थे हट थे कसम खाके पैदा हुए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए हिलेंगे ढुलेंगे नहीं चाहे लाख हिलाओ ढुलाओ करवट नहीं लेंगे आंख नहीं खोलेंगे कितना ही चिल्लाओ कितना ही पुकारो सुन भी लेंगे तो अनसुनी कर देंगे होश में भी आ जाएंगे तो कहे जाएंगे कि हम बेहोश वह तो मैंने प्रतीक की बात कही तुम्हें प्रलोभन दिया एक संकेत हंसता तो अभी भी हूं नहीं हंस सकता हूं यहां उसका इतना ही कारण नहीं है कि तुम जब सब जागोगे तभी हंसूंगा असल में चुटकुले कहने का राज और कीमिया यही है कि कहने वाला ना हंसे अगर कहने वाला हंस दे तो सुनने वाले चुप हो जाते ऐसा कहा जाता है अगर किसी अंग्रेज से चुटकुला कहो तो वो दो बार हंसता है पहली बार शिष्टाचार बस समझ में उसकी कुछ आता नहीं अंग्रेज होता है अकड़ा हुआ आदमी हंसने के लिए थोड़ा विराम थोड़ा विश्राम थोड़ा हल्का फुल्का होना चाहिए अंग्रेज हल्का फुल्का नहीं होता भारी भरकम होता है सारी पृथ्वी का भारी वो लिए हुए व्हाइट मैं बर्डन वहां से तो कैसे हसे लेकिन होता शिष्टाचारी है बहुत शिष्टाचारी होता है अगर तुमने कुछ मजाक की बात कही तो हंसेगा कि तुम्हें बुरा ना लग जाए। इतना शिष्टाचारी होता है कि मैंने सुना है एक बुढ़िया रास्ते से जा रही थी लंदन के एक कार वाला रुका बूढ़ी स्त्री को देख के उसने कहा कि मां तू बैठ जा कहा उतरना मैं उतार दूंगा वो बैठ गई दो मील चलने के बाद उसने पूछा कि तुझे कहा जाना है वहां मैं छोड़ दू उस बुढ़िया ने कहा बेटे अब तू तो पूछता तो कहती हूं जाना तो मुझे दूसरी तरफ था तो उसने कहा माई फिर बैठ क्यों गई उसने कहा शिष्टाचार बस तूने इतने प्रेम से कहा तो अंग्रेज हूं नहीं नहीं कही जाती तो अंग्रेज दो बार हंसता एक बार सिस्टा चार बस और दूसरी बार जब आधी रात को उसे नींद नहीं आती और मजाक समझ में आती पड़े पड़े तब हंसता करे सो ये था मतलब जरा देर से आती अमरीकन्स के संबंध में कहा जाता है कि तुम उनसे मजाक की बात कहो वो तत्क्षण हंसते हैं क्योंकि वो तत्क्षण समझते हैं देरदार नहीं करते देरदार का काम भी नहीं और जर्मनों के संबंध में कहा जाता है कि वो भी दो बार हंसते पहली बार शिष्टाचार बस जैसा अंग्रेज हंसता है, और दूसरी बार जब वो उसी मजाक को बिना समझे किसी और को सुनाते दूसरा तो नहीं हंसता मगर वो हंसते और हैरान होते हैं कि दूसरा हंस क्यों नहीं रहा बात क्या है और यहूदियों के संबंध में कहा जाता तुम उनसे कोई मजाक सुना वो कहते हैं बहुत पुरानी और दूसरी बात तुम सब उल्टी सीधी सुना रहे हंसने की तो बात ही दूर और उल्टे डांटते ये मजाक बहुत पुरानी और दूसरी बात तुम उल्टी सीधी सुना रहे तुम्हें ठीक से सुनाना भी नहीं आता अलग अलग जातियां अलग अलग तरह का व्यवहार करती मजाक के साथ भारतीयों के पास तो अपने कोई मजाक ही नहीं एक ऐसा मजाक नहीं जो भारतीयों का अपना हो ही नहीं सकता वेदांत से फुर्सत मिले तब ना वेदांत की चर्चा करता करते दांत ही गिर जाते फिर हंसो तो और भद होती यहां तो गंभीर बातें होती ब्रह्म चर्चा होती तो ऐसा नहीं कि मैं नहीं हंसता हूं मगर अदृश्य हंसता तो जरूर हूं लेकिन नियमानुसार जब मजाक की कोई बात कही जा रही हो तो हंसना नहीं चाहिए सो नियम का पालन करता हूं एक ही नियम का तो जीवन में पालन करता हूं और सिला तू उसको भी तोड़ने पे पड़ी और तो मेरे जीवन में कोई नियम है ही नहीं लेकिन कभी कभी ऐसा मजाक भी कहने का मौका आ जाता बहुत मुश्किल से कभी कभी जब अपने को नहीं रोक पाता बड़ी मुश्किल हो जाती तब मुझे पता चलता है कि संयम कितनी कठिन चीज है जैसे इस कहानी में जब भी ये कहानी मैंने कही तो मैंने मन ही मन संयमों को संयमी लोगों को सिर झुका के नमस्कार किया कहानी सीधी साधी है नाम शायद तुमने सुना हो चूहड़मल फूहड़मल सिंधी ये तो पूर्व नाम है अब तो लोग उनको दादाजी करके जानते सिंधियों के गुरु उल्लास नगर निवासी हैं चमत्कारी पहले उल्लास नगर में ही रहते थे और मेड इन यूएसए चीजें बनाते थे फाउंटेन पेन बैटरी जो भी चीज बनाते मेड इन यूएसए किसी ने पूछा कि रहते उल्लासनगर में बनाते मेड इन यूएस चीजें चूहड़मल फूहड़मल ने कहा कि यूएसए पे कोई अमेरिका का कब्जा है कोई ठेका ले लिया अमरीका ने यूएसए किसी के बाप का है अरे यूएसए का कोई एक ही मतलब थोड़ी होता यूएसए का मतलब होता उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन फिर यूएसए कमाल बनाते बनाते थक गए जैसा कि इस देश में सभी लोग आखिर थक जाते धोखा धडी करते करते थक जाते तो महात्मा हो गए सन्यासी हो गए एक जगह वेदांत की चर्चा कर रहे थे शायद पुणे में कर रहे हो चंदूलाल की पत्नी भी अपने बेटे को लेके सुनने गई थी और बेटा बीच बीच में बार बार कह रहा था मम्मी पेशाब करने जाना और बिचारी मम्मी वेदांत की चर्चा चलती ब्रह्म चर्चा चलती तो वो उसको डांट देती थी चुप रहे ऐसी बात नहीं करते, मगर वो चुप भी कैसे रहे आकर उसने कहा कि मम्मी जाने देती हो कि नहीं फिर मेरे बस में ना रहेगा अब मेरा संयम टूटा जा रहा चूहड़मल फूहड़मल भी सुन रहे थे उन्हें कहा कि भाई ले जा और अपने बेटे को कुछ समझा धर्म चर्चा में ऐसे शब्दों के उपयोग नहीं करते तो चंदूलाल की पत्नी ने कहा फिर क्या करें बच्चे हैं बच्चे हैं जरूर मगर उनको समझा दे एक प्रतीक बना दिया जैसे कि बच्चों को समझा देगी जब भी तेरे को पेशाब करना है ऐसा कहना ऐसा नहीं कहना कहना कि भजन करना <laughs> सो कोई समझ भी ना पाएगा और धर्म चर्चा चल रही लोग भी सुनेंगे प्रसन्न होंगे कि बेटा भी कैसा धार्मिक और तू समझ जाएगी कोड वर्ड जेचा चंदूलाल की पत्नी को उसने बेटे को समझा दिया छः महीने गुजर गए फिर दादाजी आए चंदूलाल के घड़ी ठहरे उसी रात कोई चंदूलाल के रिश्तेदार मर गए तो पत्नी को जाना पड़ा तो बेटे को दादाजी के पास सुला गई कि नहीं सला रखना आधी रात को बेटे ने कहा हिला के दादाजी दादाजी भजन गाना आधी रात को नींद खोलो तुम किसी की दादाजी ने कहा चुप ये कोई वक्त भजन गाने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गाना उस लड़के ने कहा ब्रह्म मुहूर्त तक नहीं रुक सकते भजन अभी गाना है ने कहा तू पागल है क्या अरे आधी रात को ना सोएगा ना सोने दे। चुपचाप सो जा अगर बोला तो ठीक नहीं होगा थोड़ी देर बेटा चुप रहा उसने फिर जब तक नींद लगी लग दादाजी की फिर लाया उसने कहा कि नहीं दादाजी मैं नहीं रुक सकता मैं तो भजन गा के रहूंगा दादाजी ने कहा धो तू गाएगा भजन मुझको जगाएगा मोहल्ले पड़ोस के लोग जग जाएंगे लोग क्या कहेंगे अरे भजन को ऐसी चीज थोड़ी कि हर कभी गाना लड़के ने कहा तलफ लगी है दादाजी ने अपना सिर पीट लिया कि कहा के मूर्ख से पाला पड़ा भूल ही बाल गए अपना महात्मापन कहा के बदतमीज हराम जादे ये कोई वक्त है लड़के ने कहा गाली दो या कुछ भी करो या तो गाने दो या बोलो दादाजी भी एक ही थे उन्होंने कहा कि नहीं गाने दूंगा ये बेवक्त का काम लड़के ने कहा कि फिर मैं कह देता हूं भजन निकल जाएगा बिल्कुल निकलने के करीब है फिर मत कहना कि भजन में भिगा दिया दादाजी ने कहा तो हाथ हो गई भजन में भिगा दिया क्या कह रहा तू नहीं मानता भैया तो ऐसा कर धीरे से मेरे कान में गा दे लड़के ने कान में भजन गा दिए जब कुन कोना कुन कोना भजन दादाजी के कान में पड़ा तब उनको अकल आई कि मारे गए उचक के खड़े हो गए कहा कि तेरा बाप चंदूलाल वो भी मूरख है तेरी माँ मूरख और तू महामूरख अरे इसको भजन कहते अधर्म की हद हो गई नास्तिकता की हद हो गई उस लड़के का मैंने तो पहले तो कहा था दादाजी कि अगर नहीं माना तो भिगो दूंगा और ये कोई रुकने वाली चीज नहीं ब्रह्म मुहूर्त तक रुक जाए और ये भी बता दूं कि आपने ही छह महीने पहले मेरी मम्मी को समझाया था तब दादाजी को याद आया प्रतीक कभी कभी महंगे पड़ जाते प्रतीक कभी-कभी मुश्किल के हो जाते ये तो मैंने प्रतीक की बात कही इसका तुम तो ऐसा मतलब मत समझ लेना कि मैं हंसूंगा ही नहीं तुम नहीं हंसे तो इस बात पे हंसूंगा तुम हंसे तुम जागे तो तुम्हारे जागरण पर मैं तो हंसी रहा हूं मेरा आनंद तो चल ही रहा है अहिर तुम्हें भी उसमें सम्मिलित कर लेना चाहता हूं यह सन्यास उसके लिए ही निमंत्रण है और ये जो मैं कह रहा हूं ये सब तो प्रतीक है इनको झड़ता से मत पकड़ लेना कई पत्र आ गए मेरे पास कि आपकी बात सुन के हम बहुत उदास हो गए क्या खाक तुम उदास होगे? तुम पहले ही से इतने उदास हो कि मैं तो नहीं समझता कि और उदास हो सकते हो सिद्धार्थ ने लिखा है कि आपकी बात सुनके मैं तो बहुत उदास हो गया अब सिद्धार्थ की शक्ल में याद करता हूं मैं नहीं सोच सकता कि सिद्धार्थ और कैसे उदास हो सकता इससे ज्यादा भी उदासी हो सकती सिद्धार्थ तो बिल्कुल उदासी साधु में कहीं किसी और साधुओं की जमात में होते तो महात्मा हो जाते यहां बिचारो कोई पूछता नहीं यहां तो हिसाब ही उल्टा है यहां तो उल्टी खोपड़ियां जुड़ी यहां का गणित और है और भी पत्र आ गए कि इसका तो यही अर्थ होगा कि आपको हम कभी हंसते ना देख सकेंगे तुम जब हंस रहे हो तो मैं तुम में हंस रहा हूं मेरे सन्यासी मेरे हाथ हैं, मेरे सन्यासी मेरे प्राण हैं रामकृष्ण जब मर रहे थे उनको गले का कैंसर हुआ था भोजन नहीं ले सकते थे पानी नहीं पी सकते थे विवेकानंद ने उनसे कहा कि परमहंस देव आप परमात्मा से इतना नहीं कह सकते जरा सी बात है आप कह की हो जाएगी आपकी कही बात और टाली जाएगी तो नहीं हो सकता जरा सी बात है आप कह दे कि ये क्या कर रहे हो कम से कम भोजन तो करने तो, पानी तो पीने तो। विवेकानंद ने कहा तो रामकृष्ण तो बहुत सीधे साधे भोले आदमी थे उन्होंने आंख बंद की आंख खोली और कहा कि देख तूने ऐसी बात की तेरी बात मान के मैंने कहा तो परमात्मा ने मुझे बहुत झिड़का और मुझे कहा कि सुन अपने ही गले पे भरोसा किए जाएगा कब तक तो तेरे शिष्यों के गलों से कौन भोजन कर रहा है उनके गलों से कौन पानी पी रहा है तो विवेकानंद को कहा कि देख इस तरह की सलाह मुझे मत देना वा मैं सीधा सादा मान लेता हूं तो उल्टी मुझे झड़क खानी पड़ी तो बात तो ठीक है अब कब तक अपने ही गले से पानी पीऊंगा अब तुम्हारे गले से पीऊंगा और कब तक इस देह में जीऊंगा अब तुम्हारी देह में जीवगा और परमात्मा ठीक कह रहा है अब फैल जाऊंगा तुम सब में तुम जब हंसते हो तो मैं तुम में हंसता हूं तुम्हारे कंठ मेरे कंठ है संन्यास्त होने का अर्थ ही यही होता है कि मुझ में और तुम में अब कोई दूरी न रही कोई फासला न रहा दीवाल हटा दी हमने बीच के सारे बंधन सीमाएं समाप्त कर दी मिलन हुआ जहां गुरु और शिष्य का मिलन है वहीं तो सन्यास का फूल खिलता है तुम हंसते हो तो मैं हंसता हूं तुम नाचते हो तो मैं नाचता हूं मुझे अलग से नाचने की अलग से हंसने की कोई जरूरत नहीं तीसरा प्रश्न जब भी कोई लड़की वाला मुझे वर्ग के रूप में देखने आता है तो मैं फौरन अपने कमरे में देववाणी ध्यान या सक्रिय ध्यान शुरू कर देता हूं परिवार वाले इससे नाराज क्या और भी कोई सरल उपाय प्रेम प्रदीप और कोई सरल उपाय नहीं ये तो सरलतम तुमने चुन लिए ये तो बड़ा कारगर उपाय तुमने चुना होने तो घर वालों को नाराज एक बात पक्की कि तुम बड़े उपद्रवों से बच जाओगे और जान बची तो लाखों पाए लौट के बुद्धू घर को आए अगर घर आना है तो दिल खोल के करो जब भी कोई आए देखने तब चूक नहीं मत अरे पोला भी मत करना दिल खोल के करना कि मोहल्ले वाले भी इकट्ठे हो जाए फ्रांस में इटली में जर्मनी में युवकों को अनिवार्य रूप से सेना में भर्ती होना पड़ता है कुछ सन्यासी हो गए अब वो कहते हम क्या करें तुम फिक्र मत करो जाओ और जब दफ्तर में तुम्हें बुलाया जाए इंटरव्यू के लिए तो वहीं सक्रिय ध्यान करने लगना कुंडलनी करना ज्ञान चर्चा छेड़ देना ब्रह्म ज्ञान से नीचे मत उतरना समझ के कि तुम पागल हो वो खुद ही भर्ती नहीं करेंगे और ये काम दो तीन बार तो कारगर हुआ मगर अब जरा शक पैदा हो गया उन लोगों को कि जो आए वही एकदम से सासें लेने लगता है ये मामला क्या है दो तीन तो बच गए वो पूछ रहे हैं नाम और वो ले रहा सांसें जोर जोर से वो पूछ रहे हैं कुछ वो कर रहा है तो स्वभाव तो समझेंगे कि इसका मस्तिष्क ठीक नहीं ये तो तुमने बिल्कुल ठीक किया अपने मस्तिष्क को बचाने का उपाय परिवार वाले दुखी होंगे जरूर क्योंकि एक बड़ी अद्भुत दुनिया है हमारी जिस पीड़ा में वे खुद जिए उसी पीड़ा में तुम्हें भी डालना चाहते हैं कास में एक दफा सोच विचार कर देखें कि उन्होंने क्या पा लिया है परिवार बना के विवाह करके बच्चों की कतार लगा के उन्होंने क्या पा लिया है सिवाय दुख के सिवाय परेशानी के मगर नहीं मूर्छित है सोचते हैं कि तुम्हें बसा जाए जैसे उनके माँ बाप उन्हें बसा गए और उनके माँ बाप उनके माँ बाप को बसा गए थे ऐसी पीढ़ियों से चल रही है बीमारी और हर माँ बाप अपने बच्चों को दे जाते तुम फिक्र न करो प्रेम प्रदीप धीरे धीरे अपने आप लड़की वाले आएंगे ही नहीं और अगर लड़कियों को पता चल गया तो तुम बेफिक्र रहो तुम चाहो भी किसी दिन के विवाह करना तो मुश्किल तब तक लड़कियां भी सक्रिय ध्यान करना सीख रही ख्याल रखना जिंदगी में जब तक तुम्हारा स्वयं भावना हो विवाह के अनुभव में उतरने का तब तक उतरना ही मत स्वयं का भाव हो तो जरूर उतरना मैं कोई विवाह विरोधी नहीं हूं स्वयं का भाव हो तो जरूर उतरना स्वयं का भाव न हो तो दुनिया कहे तो भी मत उतरना सावधान रहना बचे रहना जितनी देर तक बस सको हां भाव हो तो फिर एक क्षण भी बचने की जरूरत नहीं अगर भाव हो तो तुम विवाह करके सीखोगे कुछ लोग अनुभव से सीखते कुछ लोग केवल दूसरों का अनुभव देख के सीख लेते राजस्थान के गांव में रामलीला हो रही थी सूर्प नखाकी नाक कटने का दृश्य आता है लोग लुगाइयो सज्जन भाइयों थाने एक राज की बात बताऊं। रामलीला में मैं लक्ष्मण को पारट किया बिंकी एक किस्सो सुनाऊ जे दिन सूरप नखानी नाक कटनी थी बी दिन में अकड़, अकड़ो अकड़ो या सोचो तो रे लक्ष्मण आज तो तेरी जय जयकार बुलेगी पर तभी स्टेज पे बेलन आयो अयया लागो जैया कोई आने से पहला अपनो विजिटिंग कार्ड भिजवावे और भी बेलन के पाछे पाछे मेरी घरवाली भी आ जावे और लोग या सोच के कि सूरभ नखा आगी ताली पीटी मैं चुपके से अपनों माथो पीठू पर्दा के पीछे से डायरेक्टर बोलियो थारी घरवाली तो साचा नहीं सूरभ नाखा लागे थे इनकी ही नाक काट दो मैं बोलियो रे डायरेक्टर काटनी तो दूर मैं तो आज तानी छुई भी कौन बा थे लक्ष्मण बना हो तो थाने काटनी ही पड़ेगी मैं पास खड़ा रामचंद्र जी से बोलियो भाया मारी लाज राख दे आज इस नखा की नाक काट दे बाद में चाहे रावण मेरा से मरवा लिये पर माखी के छाता में हाथ देवे थो साफ नाट गियो मैं तुलसीदास जी ने क्वेश्चन लागो रे तुलसीदास तू तो रामायण लिख कर चलो गियो पर मारी जान ने तो महाभारत कर दी लक्ष्मण के तेरे दुष्ण लागे गो जो तू काम तो रामचंद्र जी से कराया और नाक लक्ष्मण से कटवाई पण कोसवा से क्या होवे थो मैं डर के मारे थरथर कांपन कांपड़ लागू और लोग यह सोच के कि मैं गुस्सा के मारे ताली पीटी। पण ताणी पीटवा से क्या होवे थो? के पीछे से ओजू डायरेक्टर बोलो जी इबे कड़क कर कहो रे रावण की बहन सूरप नखा दूर हो जा वरना तेरी नाक काट लूंगो पर मारे में किसी कड़क धरी थी किसी डायलॉग याद रह था मैं सगला डायलॉग भूल कर कहा रे कल्लू की मां मैं तेरो एकलो तो खसम लागू आज तू मेरी लाज राख ले मारे से नाक कटा ले, घर जाके चाहे मारी गर्दन ही काट पर मारी घरवाली के तो चंडी चढ़ रही थी मारी नाक काट के लहू कर दी और लोग ताली पीटी, लोगों ने तो नाक कटना से मतलब तो चाहे लक्ष्मण की कटो चाहे सूरम न खा की सो भाई मैं तो नाक कटा के घर आने आयो और या सोची देश में भी यही हो रही हो है आज जे की नाक कटनी चाहे बे बेकी कटे की नाक काटे तो या जनता तालियां बजावे है तालियां बजाती हुई जनता या भूल जावे है कि नाक उकी भी कटी हुई इज्जत उकी भी गई हुई है आत्मा उकी भी बिकी हुई है तुम्हारा परिवार तो दुखी होगा उनकी नाक कटी वो तुम्हारी भी कटवाने के लिए उत्सुख तुम अपनी बचाओ जब तक बचा सको बचाओ प्रेम प्रदीप मेरा आशीर्वाद ईश्वर करे तुम्हारी नाक बचे न ना माने कोई ना कोई सूरभ खा काटेगी लेकिन नाक कटवाने की किसी दिन इच्छा जग जाए जगती इच्छाओं का क्या है एक से एक इच्छाएं जगती तो कटवा लेना भैया इतनों ने कटवाई सब सोच के ही कटवाई होगी कटवा के कुछ पाया ही होगा मेरे पास लोग पूछने आ जाते थे जब मैं विश्वविद्यालय में शिक्षक था युवक आ जाते कि हम विवाह करें या ना करें मैं उनसे कहता जरूर करो वो कहते और आपने क्यों नहीं किया मैंने उनसे कहा मैं किसी से पूछने नहीं गया जब तुम पूछने आए हो मामला साफ है पूछने की बात क्या है जिसको नहीं करना वो पूछने नहीं जाएगा तुम्हें सच में ही अगर बचना है तो कुछ हर्ज नहीं है बचने में तुम्हें अधिकार है अपने को बचाने का व्यर्थ की झंझटों में जाने से स्त्रियों को भी अधिकार है पुरुषों को भी अधिकार है सच तो यह है दुनिया से अगर विवाह की संस्था विदा हो जाए तो मनुष्य जाति के जीवन में एक नए सौभाग्य का उदय हो नहीं कि स्त्री पर उस प्रेम ना करेंगे लेकिन प्रेम फिर बंधन नहीं होगा प्रेम करेंगे लेकिन प्रेम फिर मैत्री होगी इससे ज्यादा नहीं मेरी मनुष्य जाति की कल्पना में विवाह के लिए कोई गुंजाइश नहीं बच्चों का इंजाम बच्चों की व्यवस्था कम्यून को करनी चाहिए समूह को करनी चाहिए और समूह जितने बच्चे चाहिए उतने ही बच्चे पैदा भी होने चाहिए उससे ज्यादा बच्चे पैदा करने का हक हाँ भी किसी को नहीं क्योंकि समूह को ही फिक्र करनी समूह ही बच्चों की फिक्र लेगा और समूह को ही तय करना चाहिए कि कैसे लोग बच्चे पैदा करें हर कोई बच्चे पैदा करने का अधिकारी नहीं होना चाहिए लूले लंगड़े अंधे बुद्धिहीन अपूप न मालूम किस किस तरह के लोग पागल विक्षिप्त वो भी सब बच्चे पैदा किए जा रहे हैं वो पृथ्वी को गंदगी से भरे जा रहे हैं इससे ज्यादा समझदारी तो हम गाय गायबैलों के संबंध में व्यवहार करते कुत्तों के संबंध में व्यवहार करते आखिर कुत्तों की जाति रोज रोज श्रेष्ठ होती जाती क्योंकि गलत कुत्तों को बच्चे पैदा करने का हक नहीं मिलता मैं भारतीय कुत्तों की बात नहीं कर रहा हूं भारत के बाहर भारत में तो सब कुत्ते आवारा हैं उनकी तो कोई हिसाब किताब यहां आदमी का हिसाब किताब नहीं कुत्तों की कौन फिक्र करे यहां तो आदमी भी बस कीड़े मकौड़ों की तरह बच्चे पैदा करने में लगे हुए और जैसे कोई कला ही नहीं आती एक ही सृजनात्मक काम जानते और छाती फुला के चलते हैं जितने ज्यादा बच्चे उतनी छाती फुला के चलते चंदूलाल अपने बीस बच्चों को लेकर सर्कस में पहुंचे थे सर्कस में जगह जगह कई तरह की चीजें थी ऑस्ट्रेलिया से अद्भुत अद्भुत जानवर आए हुए थे अफ्रीका के जानवर थे एक अनूठा गेंडा आया हुआ था जिसकी जाति अब करीब करीब खो गई उस गेंडे के कटघरे के बाहर पर्दा टंगा हुआ था और एक आदमी चिल्ला रहा था एक आने में अद्भुत गेंडे के दर्शन लाइन लगी थी उस गेंडे को देखने के लिए चंदुलाल के बच्चे भी उस उत्सुक थे चंदुलाल भी खड़े हुए लाइन में बीस बच्चों को लेके सबको संभाल रहे थे घसर पसर कोई यहां भाग रहा था कोई वहां भाग रहा था इसको पीट रहे थे उसको ठीक कर रहे थे आखिर उस गेंडे के मालिक से न रहा गया उसने पूछा कि क्या ये बीसी आपके चंदूलाल ने कहा मेरे नहीं तो कहते तेरे बाप के किसके हैं अरे मेरे हैं तो उसने कहा कि फिक्र ना करो टिकट लेने की तुम तो, मैं गेंडे को बाहर लाता हूं अरे वो देख तो ले कि जिंदगी हो गई एक ही बच्चा पैदा करवाया और जाति मरी जा रही और इधर देखो वो ले आया गेंडे को बाहर के देख इसको कहते जीवन एक आदमी ने बीस की कतार लगा दी और तुझसे कुछ नहीं हो पाया एक ही पैदा हुआ तेरी जाति मरी जा रही है और इनकी जाति मरी जा रही भीड़ से और फिर भी ये बीस अगर भीड़ से ना मर रहे होती तो पता नहीं दो पैदा करते या कितने पैदा करते कुछ पता नहीं समूह को तय करना चाहिए कि कितने बच्चे हो कौन बच्चा पैदा करने का अधिकारी हो हरेक को अधिकार नहीं होना चाहिए तो मनुष्य की जाति में भी बुद्धों महावीरों कृष्णों आइंस्टीन न्यूटन एडिशन जैसे व्यक्तित्व बड़ी संख्या में पैदा हो सकते हैं मगर मां बाप की तो एक जिद होती उन्होंने जो किया वही तुमसे करवाएंगे उन्होंने विवाह किया तो तुमसे भी करवाएंगे उनकी आकांक्षाएं हैं बड़ी तुम्हारी माता राम की इच्छा होगी कि नाती पोते देखें अरे मोहल्ले पड़ोस में जाकर देख लो क्यों इस बिचारे को फंसा रही हो नाती पोती देखने तो किसी के भी देख लो नहीं लेकिन इसकी नाती पोते देखने उनको जैसे इसकी नाते पोतों में कुछ खास सोना चांदी लगा होगा मां बाप की आकांक्षाएं खुद की अधूरी रह जाती हैं वो बच्चों के कंधों पर रख बंदूक चलाते वो फिक्र करते यह बन जाओ वह बन जाओ अब प्रदीप तुम बन गए सन्यासी, वो घबरा रहे होंगे ये तो सारी आकांक्षाएं तोड़े दे रहा है एक आदमी एक सूटकेस लेके सर्कस के मैनेजर के, के कमरे में गया और उसने कहा कि क्या आप अनूठी चीजों में उत्सुक है मैनेजर ने कहा कि निश्चित हमारा काम ही अनूठी चीजों का है क्या अनूठी चीज है मेरे पास एक कुत्ता है जो पियानो बजाता है मैनेजर की तो आंखें पटी रहेंगे कुत्ता कहाँ है उसने सूटकेस खोला एक छोटा सा कुत्ता उसमें से निकला और एक छोटा सा पियानो उसने निकाला सूटकेस में से पियानो रख दिया और वो कुत्ता बैठ के पियानो बजाने लगा क्या गजब का साज उसने छेड़ा मैनेजर तो भौचक का रह गया सांस रुकी कि रुकी रह गई बहुत खेल देखे थे दुनिया में उसे काम ही उसका ये था इसी तरह की चीजों पर उसका सरकस चलता था और तभी एक बड़ा कुत्ता अंदर आया और उस छोटे कुत्ते की गर्दन उसने पकड़ी और बाहर ले गया मैनेजर तो देखते रह गया वो आदमी भी देखते मैनेजर ने कहा भाई ये मामला क्या है ये कौन कुत्ता है उसने कहा ये इसकी माँ वो उसको डॉक्टर बनाना चाहती मां बाप की अपनी इच्छाएं वो तुम्हें पति बनाना चाहते होंगे पिता बनाना चाहते होंगे डॉक्टर बनाना चाहते होंगे इंजीनियर बनाना चाहते होंगे और तुमने सब पे पानी फेर दिया तुम हो होगा सन्यासी और स्वभाव था जब वो लाते होंगे किसी को दिखाने अपने बेटे को और तुम करते हो ग्रिय ध्यान तो उनकी छाती पे सांप लौटता होगा हारो मत अगर वो नहीं हार रहे तो तुम क्यों हारो अरे उनके ही बेटे हो अगर खानदानी हो तो टिके रहो वो भी टिके जब वो भी लाए जा रहे हैं लड़कियों के मां बाप को दिखाने तो तुम भी टिके रहो कोई भय की आवश्यकता नहीं दिल खोल के सक्रिय ध्यान करो कुंडलनी करो जो तुम्हारी मौज आया करो जब तक तुम्हारे मन में भाव ना हो हां तुम्हारे मन में भाव हो तो मैं नहीं रोकता किसी और की इच्छा से स्वतंत्रता भी मिले तो बंधन है। अपनी इच्छा से कोई बंधन में बिछाए तो स्वतंत्रता है असली सवाल स्वेच्छा का है